महाभारत शांति पर्व अष्ट नगर प्रवेश के समय पूर्ववासियों तथा ब्राह्मणों द्वारा राजा युधि का सत्कार और उन पर आक्षेप करने वाले चारवाक का ब्राह्मणों द्वारा वध वनवाच प्रवेश जनाना पुर्वासिनाम दक्षणाम सहसारे समाज मुह सहस वह सम्पाल जी कहते हैं जन्मे जय कु पुत्रों के हस्तिनापुर में प्रवेश करते समय उन्हें देखने के लिए दस लाख नगर निवासी सड़कों पर एकत्र हो गए सराज मार्ग यथा चंद्रोदय राजन वर्धमानो महोदि राजन जैसे चंद्रोदय होने पर महासागर उमरने लगता है उसी प्रकार जिसके चौराहे खूब सजाए गए थे वह राजमार्ग मनुष्यों की उमड़ती भी हुई भीड़ से बड़ी पा रहा था। शोभान महांत भारे नीना भरत नंदन सड़कों के आसपास जो रत्न विभूषित विशाल भवन थे वे स्त्रियों से भरे होने के कारण उनके भारी भार से काँपते हुए से जान पड़ते थे तान समृणम प्रसन् सुर युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुनौच माद्री पुत्रौच्च पांडव वे नारियां लजाती हुई सी धीरे धीरे युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन तथा पांडवपुत्र माद्री कुमार नकुल सहदेव की प्रशंसा करने लगी धन श्री पांचाली या तुम पुरुष सत्यमान उपतिषति कल्याणी महर्षि गौतमोघावि वे बोली कल्याणी पांचाल राजकुमारी तुम धन्य हो जो इन पांच महान पुरुषों की सेवा में उसी प्रकार उपस्थित रहते हो जैसे गौतम वंश में उत्पन्न हुई जटिला अनेक महर्षियों की सेवा करती है भाविनी तुम्हारे सभी पुण्य कर्म अमोग है और समस्त व्रत चर्या सफल है ते कृष्ण महाराज प्रशंसो सदा स्त्रिय प्रशंसा वचन स्था मिथ शब्दय स भारत प्रीत जय सदा महाराज इस प्रकार उस समय सारी स्त्री आद्रुप कुमारी कृष्णा की प्रशंसा करती थी भारत एक दूसरे के प्रति कहे जाने वाले उनके प्रशंसा वचनों और प्रीति शब्दों से उस समय सारा नगर व्याप्त हो रहा था तमतित्या तमतीत यथातम राजमार्गम अलंकृत शोभमान राजन उस सजे सजाय शोभा संपन्न राजमार्ग को यथोचित रूप से लांग कर राजा युधि राजभवन के समीप जा पहुँचे ततः प्रकृत सर्वा पौरा जानपा वचहुकर्ण सुखावाच समेत तत तदनंतर मंत्री सेनापति आदि प्रकृति वर्ग के सभी लोग नगरवासी और जनपद निवासी मनुष्य इधर उधर से आकर कानों को सुख देने वाली बातें कहने लगे दृष्टया जैसे राजेंद्र शत्रु शत्रु दृष्टाराज्यम पुनः प्राप्त धर्मेडा चड़े नुओं का संहार करने वाले राजेंद्र बड़े सौभाग्य की बात है कि आप विजयी ही हो रहे हैं आपने धर्म के प्रभाव तथा बल से अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया यह बड़े हर्ष का विषय है भवन स्व महाराज राजेंद्र शरदाम शतम प्रजापाल धर्मेर यथेंद्र श्रीदिवम तथा महाराज आप सैकड़ों वर्षों तक हमारे राजा बने रहे जैसे इन्द्र स्वर्गलोक का पालन करते हैं उसी प्रकार आप भी धर्म धर्मपूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा करें एवं राज मंगलरभि पूजिता आशीर्वाद प्रवेश भवन राज गृहोपम श्रद्धा विजय संयुक्त वृथापा इस प्रकार राजकुल के द्वार पर मांगलिक द्रव्यो द्वारा पूजिथो ब्राह्मणों के दिए हुए आशीर्वाद सब ओर से ग्रहण करके राजा युधिठ देवराज इंद्र के महल के समान राजभवन में प्रविष्ट हुए जो श्रद्धा और विजय से संपन्न था वहां पहुंचकर वे रथ से नीचे उतरे प्रवेशाभ्यंतरम श्रीमा देवतांडगम्य छ पूजयामास रत्न गंधा माल्य राजमहल के भीतर प्रवेश करके श्रीमान नरेश ने कुल देवताओं का दर्शन किया और रत्न चंदन तथा माला आदि से सर्वथा उनकी पूजा की निश्चक्रांत श्रीमान पुनरिव महायसाह ददर्श ब्राह्मणाच्य रूपान इसके बाद महायशस्वी श्रीमान राजा युद्धिर महल से बाहर निकले वहाँ उन्हें बहुत से ब्राह्मण खड़े दिखाई दिए जो हाथ में मंगल द्रव्य लिए खड़े थे ससमृत सदा विप्रय आशीर्वादे शुभ विमृत चंद्र तारा गणमृतो यथा जैसे तारों से घिरे हुए निर्बल चंद्रमा की शोभा होती है उसी प्रकार आशीर्वाद देने की इच्छा वाले ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी पूजया ने गुरु धौम्य तथा धिताष्ट को आगे करके उन सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया सोमन मोद के रत्न हिण्य चि भूरिणाम राजेंद्र इन्होंने फूल मिठाई रत्न बहुत से सुवर्ण गौवों वस्त्रों तथा उनकी इच्छा पूछ पूछकर मंगाए हुए नाना प्रकार के मनोवांछित पदार्थों द्वारा उन सब सबका यथोचित सत्कार किया तथा पुण्या घोषिव सब सुहेदा प्रेत जनता पुण्य श्रुति सुखा भारत इसके बाद पुण्यवाचन का गंभीर घोष होने लगा जो आकाश को स्तब्धता किए देता था वह पवित्र शब्द कानों के सुख देने वाला तथा सुहेदों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला था हंसवदिदाम तत्र भारती सूत्र में वेद विद्या पुष्कलार्थ पदाक्षरा राजन उस समय वेद वेदता विद्वान ब्राह्मणों ने हंस के समान हर्ष गजगद स्वर से जो प्रचुर अर्थ पद एवं अक्षरों के अक्षरों से युक्तवाणी कही थी वह वहां सबको स्पष्ट सुनाई दे रही थी ततो तत् द्वंदुभि निर्घोष शंखा जय प्रवता नरेश्वर तदनंतर दुंदुभियों और शंखों की मनोरम ध्वनि होने लगी जय जय करने वालों का गंभीर घोष वहां प्रकट होने लगा ने निश्दे चतो विप्र जुनः राजाना जब सब ब्राह्मण चुपचाप खड़े हो गए तब ब्राह्मण का बनाकर आया हुआ चारवाक नामक राक्षस राजा युधि से कुछ कहने का उद्यत हुआ तोधन शखा भिषेण समृत साक्षस के तुदंडे चिष्टो विगत साध वह सुयोधन का मित्र था उसने सन्यासी ब्राह्मण के वेश में अपने असली रूप को छिपा रहा था उसके हाथ में अक्षमाला थी और मस्तक पर सिखा उसने त्रिदंड धारण कर रखा था वह बड़ा ढीठ और निर्भय था वृत्ता वृत्सर्वस्था विप्रैराशीर्वाद विवक्षुभ परसहस्र्यूपै परसहस्रैराजेन्द्र तपोन संत सपापासूंसू पांडवा महात्मनामंत्रा विप्रा वाच महीपति राजेंद्र तपस्या और नियम में लगे रहने वाले और आशीर्वाद देने के इच्छुक उन समस्त ब्राह्मणों से जिनकी संख्या हजार से भी अधिक थी घिरा हुआ वह दुष्ट महात्मा पांडवों का विनाश करना चाहता था उसने उन सब ब्राह्मणों ब्राह्मणों से अनुमति लिए बिना ही राजा युधिष्ठिर से कहा चारवाक इम प्राहुृदुजाव सरोप्य वचो मयि दिग्भवृपतिमति घाती नमस्ते सिया कौंते कृत्ं कृत्ं ज्ञातिम्क्षर घाति गुरुवन् गुरुश्चा मृत श्रेयो न जीवित चारवाक बोला राजन ये सब ब्राह्मण मुझ पर अपनी बात कहने का भार रखकर मेरे द्वारा ही तुमसे कह रहे हैं कुंती नंदन तुम अपने भाई बंधुओं का वध करने वाले एक दुष्ट राजा हो तुम्हें धिक्कार है ऐसे पुरुष के लिए जीवन से क्या लाभ इस प्रकार यह बंधु बांधवों का स्थित विनाश करके गुरुजनों की हत्या करवा कर, तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है जीवित रहना नहीं तस्य तक्षस्यो चुक्रोषु ताक्य प्रदर्शिता वे, वे ब्राह्मण उस पुत दूर राक्षस की यह बात सुनकर उनके वचनों से तिरस्कृत हो व्यथित हो उठे और मन ही मन उनके कथन की निंदा करने लगे ततस्ते ब्राह्मणा सर्वे सच राजा युधिष्ठिर वृणता परमेद विघान तुष्णि बासन विषाम इसके बाद वे सभी ब्राह्मण तथा राजा युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्न और लज्जित हो गए प्रतिवाद के रूप में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला वे सभी कुछ देर तक चुप रहे युधि प्रतिवेदनों तो तो में नामां प्रत्यास राम तत्पश्चात राजा युद्धिर ने कहा ब्राह्मणों मैं आपके चरणों में प्रणाम करके विनित भाव से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो इस समय मुझ पर सब ओर से बड़ी भारी विपत्ति आ गई है अतः आप लोग मुझे धिक्कार ने धिक्कार न दें। दे, दिकार दे। वै ततो राजन राजस्ते सर्व विषापते उचुर्दयी तत्वस्माक श्रीरस्तू तव तो पार्थिव वह चंपाल जी कहते हैं राजन प्रजानाथ उनकी यह, यह बात सुनकर अब ब्राम, सब ब्राह्मण बोले महाराज यह हमारी बात नहीं कह रहा है इस हम तो यह आशीर्वाद देते हैं कि आकी आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे जब जो जग जोश्चै महात्मा न ततस्तम ज्ञान चक्ष ब्राह्मणा वेद विद्वांस भिद्वा, तपोभिर विमलिखता उन वेद वेद का ब्राह्मणों का अंतरकरण तपस्या से निर्मल हो गया था उन महात्माओं ने ज्ञान दृष्टि से उस राक्षस को पहचान लिए ब्राह्मण ऋचु एस दुर्योधन सखा चर्वाकाश्रूपेणी व्यय ब्रूमोधर्मात्मेदेष तुकल्याण भ्रात्री ब्राह्मण बोले धर्मात्मन या दुर्योधन का मित्र चारवाक नामक राक्षस है जो सन्यास के रूप में यहाँ आकर उसका हित करना चाहता है हम लोग आपसे कुछ नहीं कहते हैं आपका इस तरह का भव टूट जाने भव दूर हो जाना चाहिए इस आशीर्वाद हम आशीर्वाद देते हैं कि भाइयों सहित आपको कल्याण की प्राप्ति हो वै सम्पाच ततस्ते ब्राह्मण सर्वे हुंकार क्रोध मुर्चिताप राक्ष सम। वै सम्पाय कहते हैं जन्मे जय तदनतर क्रोध से आतुर हुए उन सभी राक्षस राक्षसुश्धात्मा ब्राह्मण ने उस पापात्मा राक्षस को बहुत फटकारा और अपने हुंकारों से उसे नष्ट कर दिया तेज सादि महेंद्र निर्दग्ध पादपोक ब्रह्मवादी महात्माओं के तेज से दग्ध होकर वह राक्षस गिर पड़ा मानो उन्हें यज्ञ से जल कर कोई अंकुर युक्त वृक्ष धराशाई हो गया हो पूजिता झयद्याजानमद्य राजा च हर्षमापेदे पांडव सुश्रीज तत्पश्चात राजा द्वारा पूजित हुए वे ब्राह्मण उनका अभिनंदन करके चले गए और पांडव पुत्र राजा जुजिटिर अपने श्रहदों सहित बड़े हर्ष को प्राप्त हुए इत महाती शांति परवी राजधर्मानुशासन परम सरवणी चार वाक अष्टात्र अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्मानुशासन में चार वाक का वध विषयक अड़तीसवा अध्याय पूरा हुआ